संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शव संसार में प्रस्तुत है जीवन दर्शन से जुड़े हुए कुछ दृष्टांत, लघु कथाओं के माध्यम से एक गुरु के दो शिष्य थे प्रखर व पंकज प्रखर किसान का पुत्र था और पंकज एक राजकुमार था राज परिवार से संबंध रखने के कारण पंकज आलसी व अहंकारी था जबकि प्रखर परिश्रमी और विनम्र था एक बार पंकज के पिता पृथ्वी सिंह ने युवाओं की प्रतिभा की परीक्षा के उद्देश्य से एक प्रतियोगिता आयोजित की उसमें दूर दूर से, से अनेक युवक आए थे गुरुजी भी अपने, अपने शिष्यों के साथ, साथ प्रतियोगिता में भाग लेने पहुँचे जब प्रखर प्रतियोगी राजकुमारों के साथ बैठने लगा तो पंकज बोला ये पंक्ति राजकुमारों के लिए है तुम दूसरी पंक्ति में जाकर बैठो राजा पृथ्वी सिंह ने यह सुना वे बोले अभी तुम राजकुमार नहीं एक प्रतिभागी हो इस दृष्टि से तुम्हें वह इसमें कोई भेद नहीं है बेटा यद्यपि पंकज के लिए अपने पिता के आदेश की अवहेलना करना संभव नहीं था परंतु उसके मुख पर असहमति के भाव आ गए यह देखकर प्रखर अलग हटकर एक ओर बैठ गया प्रतियोगिता प्रारंभ होने पर, पर राजा, राजा ने सभी प्रतिभागियों से पूछा यदि तुम्हारे सामने एक घायल शेर आ जाए, जिसे तीर लगा हो तो बताओ तुम क्या करोगे सभी राजकुमारों ने उत्तर दिया कि वे शेर के लिए अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे और उसे मर जाने देंगे परंतु प्रखर बोला महाराज मैं शेर का तीर निकालकर उसका उपचार करूंगा क्योंकि घायल जीव की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है प्रत्येक मनुष्य का धर्म है घायल की रक्षा करना शेर का भी अपना धर्म है स्वस्थ होने के बाद यदि वह मुझ पर हमला कर देता है तो ये उसका स्वभाव है दोष नहीं। उत्तर सुनकर राजा पृथ्वी सिंह बोले, धन्य है वे पिता जिसके तुम पुत्र हो धन्य है वे गुरु जिसके तुम शिष्य जिस हो। तब गुरु न्य। न्य। ने राजकुमारों से कहा व्यक्ति की पहचान उसके वंश से नहीं, नहीं। उसके कर्मों विचारों से होती है एक बार एक भारतीय विद्वान लंदन की यात्रा पर गए सफेद धोती कुर्ता पैरों में चप्पल पहने हुए और कंधे पर झोला लटकाए हुए वे वहाँ की सड़कों पर चल रहे थे उन्हें देखकर कुछ अंग्रेज बच्चे उन्हें अपशब्द कहकर चिढ़ाने लगे। तो कुछ बच्चे उन पर कंकड़ पत्थर फेंकने लगे बच्चों की शरारत थमती नहीं लगी तो आचार्य जी ने खड़े होकर उन्हें भारतीय संस्कृति के अतिथि देवो भव जैसे चिंतन के विषय में बताया उनके मुख से धारा प्रवाह अंग्रेजी सुनकर बच्चों की शरारत तो रुकी ही साथ ही उनके मन में भारतीय विद्वान के प्रति सम्मान का भाव भी जागा आचार्य जी भी बच्चों को प्रेम से अपने साथ कॉफी पिलाने ले गए कॉफी पीने के बाद बच्चे क्षमा मांगते हुए कहने लगे, भारतीय विद्वान होने के साथ इतने विनम्र व सहिष्णु होते हैं, यह तो हमें पता ही नहीं था वे आचार्य जी और कोई नहीं वरन प्रसिद्ध विद्वान संपूर्णानंद जी थे जिन्होंने अपने सहिष्णु व्यवहार से विदेशियों को भारतीय संस्कृति की उदातता से परिचित कराया राजा सुंदर सिंह के गांव में संत गौरीबाई रहती थी वे भगवत भक्ति के अतिरिक्त गांव वालों की सेवा सहायता भी करती थी उनकी प्रसिद्धि सुनकर राजा उनसे मिलने पहुंचे। उनके व्यक्तित्व से वे अत्यंत प्रभावित हुए उन्होंने उनको पचास हजार स्वर्ण मुद्राएं देने का निश्चय किया पहले तो गौरीबाई ने वे मुद्राएं नहीं दी परंतु राजा के बार बार कहने पर उन्होंने वे मुद्राएं लेकर गरीबों में बांट दिया राजा बोले उन मुद्राओं पर तो आपका अधिकार था बांट क्यों दी आपने गौरीबाई बोली राजन मुद्राओं पर मेरा अधिकार था और मुझ पर गांव वालों का अधिकार है ये मुद्राएं सही जगह जा रही हैं। आपका दान सफल हो रहा है गौरीबाई के इस व्यवहार को देखकर राजा ने भी आज जन्म गरीबों की सेवा का व्रत ले लिया अभी आप सुन रहे थे